क्राचो ग्रियाम ब्रह्मोपन ब्रह्म शांत परिषद तृतीय अध्याय चतुर्दश विचार हुआ जिसमें शांडिल्य विद्या की उपासना के बारे में चर्चा थी सर्वम खड़विदम ब्रह्मा तला था उपासिता जो कुछ भी संसार में वस्तु प्रतीत होता है वो ब्रह्मा है मान बाध समान ब्रह्म है ब्रह्म में कल्पित है ये दिखाने ब्रह्म ही है माना अधिष्ठान है कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त तो होता नहीं तो है घट जिसको बोलते हैं मिथ्या से अतिरिक्त है नहीं घट मिट्टी ही है इसलिए जगत ब्रह्म ही है ऐसा माने घट बुद्धि को बाध करके मिट्टी बुद्धि बचाई जाती है इसी प्रकार प्रति बुद्धि जैसे है यहां भी जगत बुद्धि को बाध करके जगत को तो बाध नहीं सकते यहाँ कहां डालेंगे जगत को ये इसको ना को बांधना संभव नहीं बुद्धि को बाधा जा सकता है जैसे मैं मनुष्य हूं बुद्धि को बाध करके आत्मा हूं बुद्धि में जाना है हमने वही बात कर शरीर को बात नहीं कर सकते बुद्धि को बांधना है मनुष्य बुद्धि को बाध करके आत्मा बुद्धि में जाना है निदान तक के तात्पर्य नहीं है हम मनुष्य को बांधना है न हम मनुष्य में जाना है इसी प्रकार तज जलाने की शांत उपास्य है क्या तज जल तना उसी से उत्पन्न क्यों यह जगत ब्रह्म है उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में लय होता है ये और उसी में स्थिति काल में उसी में चेष्टा करता है जैसे मृतिका और घट को देखते हैं मृत् से घट उत्पन्न होता है उत्पत्ति काल में घट मिट्टी में ही है और लय भी उसी में होना घट नष्ट होता है तो मिट्टी ही होना उसको और स्थिति काल में भी मिट्टी से बाहर नहीं जा सकता वो मिट्टी ही है इसलिए घट जो है मिट्टी ही है मिट्टी से अतिरिक्त तो वस्तु नहीं है ठीक इसी प्रकार यहां भी सारा जगत ब्रह्म ही है बाद समानिक जगत बुद्धि को बांधना है ब्रह्म बुद्धि पर रखना है यह स्थिति है नाम रूपी ब्रह्म ये नहीं इसको बांधना है ये जहां कल्पना हो रही वो जग को ब्रह्म है जैसे घट किसमें कल्पना होती मिट्टी में तो मिट्टी सत्य होती ऐसा अब विराट पुरुष की उपासना बताना चाहते हैं प्रसंग ऐसा आया है विराट कोष कोष माने होता है पेटी जिसमें सारा सामान रखा जाता है कोष जिसके भीतर में वस्तु होता है जैसे तलवार का कोष बाहर वाले को कोष बोलते हैं मान को होता कोष बोलते हैं तलवार रखा जाता है वैसे सारा संसार जिसके पेट में है ऐसा एक कोष है जिसके भीतर सारा संसार हो विराट सारा स्थलाभिमान जो होता है उसकी उपासना है करना है किसके लिए पुत्र की दीर्घायुष्ट के लिए पुत्र की दीर्घायुष्ट के, के लिए उपासना है विराट कोष की उपासना है कोष माने बेटी जिसके भीतर सामान रखा जाता है सारा संसार सामान रूप है विराट के पेट में अंदर है इसलिए कोष शब्द बोलेंगे ये कहना चाहते हैं टीका में कहते हैं सांडिल्य विद्या समन्त्र ग्रंथ से संबंधो नाशनी की अभी सांडिली विद्या चल रही थी उपासना तज जलाने उपासित चल रहा था आगे जो आने वाला ग्रंथ है विराट को उपासना इसके साथ कोई संबंध नहीं है ये पूर्वादि की संख्या है पूर्वा पर कोई संबंध विद्या के अंतर इसको क्यों रखा होगा कोई संगति लगती नहीं है कहा तट जलाने उपासित चल रहा था कहा पुत्र की दीर्गाष्ट के लिए विराट की उपासना करना है तो पूर्वा पर संगति नहीं है ये शंका है पूर्व में शांडिल्य विद्या की चर्चा हुई है सांडिल्य विद्या विद्या मैंने उपासना सांडिल्य विद्या समांतर ग्रंथ आगे आने वाला जो ग्रंथ है कोष विराट कोष की उपासना है इसका संबंध नास्ट इतिहास है संबंध नहीं है ऐसी शंका पूर्वादि की होगी तो उत्तर देते हैं साक्षात यहाँ संबंध नहीं इसका संबंध व्यवधान के साथ है पूर्व के साथ है देखियो आने वाला ग्रंथ का संबंध पूर्व के साथ है दभेदे न सम्बन्धम दर्शय अनुवरित कहा संबंध है इसका द्वारपाल के रूप में आया था द्वारपाल ब्रह्मपुर हृदय कहा था तो वहां पर जो तो पंचप्राण की उपासना द्वारपाल के रूप में करता है उसके लिए कहा था तस् कुल हो जाए थे उसके कुल में दृष्ट फल था वीर पुरुष पैदा होगा कहा था तो ये यहां पर वीर पुरुष पैदा होने की चर्चा उसके साथ संबंध दिखाना चाहते हैं कहते कहा अश्यकुले बीरोज आए थे उत्तम पहले कहा था इसके कुल में वीर पुरुष पैदा होता है जो प्राणोपासना करता है द्वारपाल के रूप में कहा था यह तीन तेरह छह न था तृतीय त्रयोदश खंडा छठा मंत्र था अश्वुले बीरोज आए थे या उसके साथ ये आगे हमारे विराट को उसके संबंध में उसके साथ ही जाते हैं अश्कुल आए थे उत्तम पूर्व ने कहा प्राण उपासना प्रसंग में कहा था उन्हें फल बताया था किन्तु न वीर जन्म मात्रम पितृस्त्राण आया केवल वीर पुरुष वीर पुत्र पैदा मात्र होने से पिता की रक्षा नहीं हो सकती पिता की रक्षा के लिए उनके दीर्घायु होना पड़ेगा तभी पिता के छूटे हुए कर्म को करके पिता की रक्षा पिता की रक्षा कर सकता है पिता से जो वेद पढ़ना छूट गया जो बचा हुआ है जीवन में रह गया जो यज्ञ आदि करना बचा हुआ रह गया है जो एक एक का फल आदि भोगना रह गया है वो तीनों का हम पुत्र भी करना है इसलिए पुत्र को अंतिम समय में पिता उपदेश देता है जब अपने प्रयाण का समय होगा पिता पुत्र को देख देते हैं एक आना चाहते हैं न वीर जन्म मात्रम पुत्र वीर पुरुष पैदा होना मात्र पिता की रक्षा के लिए नहीं होती है पिता की रक्षा के लिए उसके दीर्घायु होना पड़ेगा तभी काम कर पाएगा पिता की रक्षा के लिए तस्मात पुत्र अनुशिष्ट लोक्यम आहु इति तरह वृद्धारिण्युग्निश प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सप्तश कंटिकाध्याय तस्मात पुत्र अनुशिष्टम लोकम आहु ऐसा मानी जब पिता अंतिम समय में हो जाता है पुत्र को गुला करके बोलता है तुम ब्रह्मा, तुम यज्ञ तुम लोग ऐसा तीन बातें पिता बोलता है पुत्र को। तुम ब्रह्मा माने वेद तुम हो कहता है ब्रह्मा माने वेद वहां माने जो वेद पढ़ना मेरा छूट गया जितना मैंने जीवन में किया किया जो बचा है वो तो तुमने करना है पुत्र को उद्देश्य देता है तुम ब्रह्म तुम व्यज्ञ जितना यज्ञ मैंने किया मैंने पहला तो यही अर्थ होगा तुम ही ब्रह्म हो तुम ही यज्ञ हो तुम ही लोक हो पुत्र को बोल रहा है तीन तीन उपदेश देता है ऐसा तो ब्रह्म सब अर्थ वेद जो वेद में पढ़ता था जो छूट गया है बाकी बचा हुआ है वह तो आगे तुमने पूरा करना है पुत्र को ऐसा बोलता है पिता और जो यज्ञ जितने यज्ञ करने थे सब कर नहीं पाया कुछ बचे हैं शेष बचा हुआ है वो तुमने पूरा करना है तुम यज्ञसा और तुम लोग का फल लोग प्राप्ति है भूलभूवश जो भी लोग प्राप्त होना होगा फल वो फल जो भोगना रह गया वो तुमने पूरा करना है ये तीन उपदेश पिताजी देता है उसके बाद आता है तस्मात पुत्रम अनुशिष्टम लोक महाव जो अनुशिष्ट अनुश्ष, पुत्र है जिसको उपदिष्ट पुत्र है पिता के द्वारा उपदिष्ट हो गया तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग ऐसा उपदेश मिला है जिस पुत्र को उसको उस पुत्र को लोक्यम आहो माने लोक फल के लिए कहते हैं लोकाय हितम लोक्यम वो पुत्र लोक के लिए हितक होगा पिता का अधूरा कार्य पूरा करने का के कारण उसको पुत्र कहा जाता है क्योंकि पिता की रक्षा करता है इसलिए पुत्र कहते हैं उसको ऐसा बोलना चाहते हैं ऐसे वृद्धार भी है तस्मात पुत्र अनुशिष्टम प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण सप्तश कलिका है इसलिए पुत्र को लोक क्या बोलते हैं लोक के हित के लिए पुत्र होता है ऐसा कहते हैं अतः तदीर्घायुष्टम उस पुत्र की दीर्घायु कैसे हो इसके लिए यहां विराट को इसकी उपासना करनी है विराट की उपासना करनी है पुत्र दीर्घायु के लिए पिता करेगा उपासनाद दीर्घायुष्टम इसलिए उस पुत्र की दीर्घायुष्ट के लिए दीर्गायुष्ट कथम से आप कैसे हो इत्यवम अर्थम कोष विज्ञान आरंभ है इसलिए कोष की उपासना उपासनाएं आरंभ है कोष की जानकारी देंगे उपासना बताए विराट की कहते हैं फिर ये उपासना बतानी थी तो जब अशोक वीरोज आए थे कहा था तृतीय अध्याय के त्रयोदश खंड में तो उसी के बाद इसको क्यों नहीं बोला उसी के पश्चात ये जो विराट को उपासना क्यों नहीं बतानी होगी इसकी संगति देते हैं अभ्यर्थित विज्ञान व्यासंगत अनंतर में नोकम तद इधानी एवं आरभ देगा श्रेष्ठ विज्ञान वहां था उपासना गायत्री की उपाधि ब्रह्म की उपासना से उस उपासना को कौशल ज्योति में आरोप करके गायत्री उपाधिक ब्रह्म को कु पेट के भीतर में हृदय में जो ज्योति है उसमें आरोप करके ब्रह्म उपासना का पर ब्रह्म की उपासना हृदय में करती थी वो अभ्यर्थ श्रेष्ठ था इसलिए पहले उसकी कहा या दिवो ज्योति इत्यादि से उसको कहा अथा परो दिवो ज्योति ये कहा था तस्था मनोमयत्व गुण गुण का ब्रह्म उपासना अंतर उसमें भी वो जो परब्रह्म की उपासना कौशय ज्योति में आरोप करके किया गया था वो वह भी वहां मनोमयत्व गुण का आरोप करके किया जाता गुण का विधान पूर्वक रूप प्राण शरीर महारूप इत्यादि सत्य संकल्प आदि गुण का विधान कर पूर्वक करना अंतरंग था इसलिए उपासना सामने आ गई पहले तथा तदवचन इसलिए उपासना का वचन से वह वै व्यग्रता होने से कुछ उपासना की व्यग्रता पड़ी इसलिए जल्दीबाजी पढ़ने से अनंतर में वो को विज्ञानम रोकता इसलिए यहां कोष विज्ञान उसके ठीक भारत को की बात नहीं कहा वहाँ गायत्री ब्रह्म की उपासना को कक्षय ज्योति में हृदय ज्योति में उस आरोप ला करके उपासना करनी थी ब्रह्म भाव से उपासना करनी थी वहां भी मनोवैज्ञानिक गुण का विधान विधान करके करना था इसलिए वो श्रेष्ठ था इसलिए उसमें व्यासंग होने के कारण व्यग्रता होने के कारण ये उपासना नहीं बताई गई पुत्र मानी दर्गाष्ट के पुत्र जन्म विभाग नहीं कहा गया अब था तदवचन अनंतर में कोश विज्ञानम लोग ठीक उसके पश्चात अस्य अश्यकुल का अंतर कोश विज्ञान के बारे में नहीं कहा व्यास संज्ञा जब जो प्रसंग था अभ्य प्रसंग था श्रेष्ठ तो प्रसंग आया बीच में आने से उसके निवृत्त हो गए अब बने पर तो तद दृष्टि विदानी थोफल सिद्ध अर्थ हो चलते फिर यहां पर कोष दृष्टि तदृष्टि क्या है की। पुत्र की दीर्घायु सिद्धि की दीर्घायुष्ट हो तो पुत्र जन्म मात्र से पितृ की रक्षा नहीं कर सकता जन्म हो गया मर गया पिता की अधूरा काम पूरा नहीं कर पाएगा वो पुत्र होता है पिता के जो अधूरा काम पूरा करने के लिए अधूरा काम माने मान लौकिक कार्य के लिए नहीं वेद पढ़ना है जो अधूरा वेद होगा उसको पूरा करना है एक ज्ञादि अधूरा रहा उसको पूरा करना है एक एक का फल अधूरा रहा होगा उसको पूरा करना है इसके लिए पुत्र होता है इसे कहा तो उस व्यासंग निवृत्ति होने पर तो तद माने ये जो कोष दृष्टि इदानी यथो प्रफल उच्चतः तीर्थ मान यथो प्रफल है पुत्र की दीर्घायुष्ट फल उसके लिए कहा जाता है कहा मंत्र है अंतरक्षोदर कोशो भूमि बुधनो न जीवती ईशो हि अश्चोत्तर बिल कोशो पशु तस्ं विश्वमदं श्रित अक्षोदोशो भूमि बुद्धो न जीवती शो हि अशक्तोरश उत्तरम बिल सकोशो पशुधन तस्विद अंतरक्ष उदर उदर यस्य अंतरिक्ष पेट है जिसका का पेट है अंतरिक्ष ब्राटकपेत अंतरक्ष पेटी अंतरिक्ष उधर में बहुमूल्य समास है अंतरिक्षम उदरम यश्य अंतरिक्ष है उधर मान पेट जिसका क्यों पेट भीतर खाद खुला रहता है सामान रखने का होता है उसी प्रकार विराट का यह पेट है भूमि बुधना कहते हैं मूल इसका भूमि है इस विराट कोष का बुध नूल पृथ्वी नीचे उस नीचे का भाग है भूमि बुध नूमि बुध नो कर तो बोल जग यानी पेटी के नीचे का भाग होता है नीचे का भाग है इस पृथ्वी जो है नीचे का भाग है इस कोष का तो, नजीवियती त्रैलोक के शरीर होने के कारण तीनों लोग शरीर में उसका अभिमान होता है त्रैलोक के शरीर है भूभ तीनों लोग जिसका शरीर होने से यती वो अपेक्षाकृत है मान नहीं होता जीर्ण नहीं होता कोष ऐसा अविनाशी कोष है दिशा दिशो ही अवश्य सरकता शरीर का चार तो पेटी का चार कोना होता है ये चार दिशा चार कोना है उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशो ही ये चार दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सरक है।, है चार कोना उस, है उस कोष का जो अंतरिक्ष उधर वाला कोष है मानी विराट विराट की शरीर की बर्वन कर रहे देव रस्य उत्तर ऊपर के तरफ का जो क्षित्रेस है, इसका कोष का क्या है देव स्वर्ग है ऊपर की तरफ के जो क्षेत्र है एक के समान है वो दूल के के है इस कोष का, का। ये सब कोषो वसुधा है कहते हैं ये जो कोष है इस प्रकार के वर्णित जो कोष है जिसका पेट अंतरिक्ष ही जिसका पेट है भूमि नीचे का भाग है और त्रैलोक के शरीर होने से कभी जीर्ण नहीं होता ऐसा कोष है कोष माने वस्तु रखने का पेटी ऐसा होता है मंजूषा है दिशा ये अच्छे तरह तरह चार दिशा चार कोना है उसके और स्वर्गलोक जिसके उत्तर की तरफ भी छिद्र है ऊपर की तरफ छिद्र है सोश हो पशुधान ये जो कोष इस प्रकार के परमित जो कोष है ये पशुधान है वसुमाणे धन संपत्ति जीवों के कर्म फल आश्रित होता है वहां जाकर बैठता है सारे जीवों के कर्म का फल रूपी धन वहां आश्रित होता है इसलिए पशुप्राण है पशुते पशुप्रहण है पशुप्राण धन जीवों का धन क्या है कर्मफल कर्म का फल वहां निक्षिप्त है उसी कोष के भीतर है सारे जीवों का कर्मफल वहां पड़ा है रखा हुआ है वो कोष के भीतर मंजूषा के भीतर जीवों का कर्मफल आश्रित हुआ दस मिन बिश्लो उस कोष में सारा संसार उसी के पेट में आश्रित है जैसे मकान के भीतर में सारा लोग होते हैं उसी प्रकार विराट पुरुष के भीतर सारा संसार है उसके बाहर कोई भी नहीं क्यों त्रैलोक अभिमानी को विराट बोलते हैं तीनों लोगों में स्थूलाभिमानी स्थूल में अभिमान करने वाले आत्मा विराट आत्मा होता है वह आत्मा ऐसा वो विराट ऐसा है एक ठीक है हाँ हमें कहते हैं भाष्य नहीं अंतरिक्षम उदरम अंत सुशीलम यश्य बहुविरी समास है अंतरिक्षम उदरम यश्य माने अंत सुशीलम भीतर के क्षेत्र है जिसका अंतरिक्ष माने आकाश पूरा संसार व्याप्त आकाश जिसका पेटी भीतर के भीतर का क्षेत्र है यह कोष ऐसा कोष है विराट कोष अंतरिक्षम उदरम यश्य मान सुशीलम अंत उदरम का होता है अंतर का विष्र है जिस कोष का है स्वयं अंतरिक्ष उदर उसी कोष का नाम है अंतरिक्ष अंतरिक्षोदर बहुरी समाज कोष कोष कैसे कहा कोश इव अनेक धर्म सादृश्या कोष वास्तव में कोष नहीं है वो पेटी नहीं है वो जैसे पेटी में अनेक वस्तु रखा जाता है इसी प्रकार इसमें भी अनेक प्रकार की वस्तु है जीवों के सारे जीवों का अनंत जीवों का कर्मफल वहां पर पड़ा हुआ है अनेक प्रकार के कर्म का फल व है इसलिए तीनों लोक इसके भीतर पड़ा है इसलिए कोष कहा कोष तो नहीं है कोष जैसा है जैसे कोष पेटी आदि मंजूश आदि होते हैं सामान रखा जाता है इसलिए सारा संसार रूपी सामग्री भी जिसके भीतर पड़ा है इसके लिए उसका नाम कोष रख दिया वास्तव में कोष नहीं कोष ऐ कोष कहा कोश अनेक धर्म सादृश्य कोषा वास्तव में कोष तो नहीं है वो पेटी नहीं है किंतु अनेक धर्म का सादृश्य होने के कारण कोष जैसा है इसलिए कोष शब्द का प्रयोग कर दिया गौण प्रयोग है कोष सच्चा भूमि बुद्ध न और वो जो कोष का ऐसा है नीचे की तरफ उसका फैला हुआ है भूमि बुद्ध बुद्धना भूमि बुद्धो बोलम ऐसा बुद्ध न मानी मूल नीचे की तरफ का हिस्सा है भूमि पृथ्वी माने पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग ये तीनों मिलकर पूरा संसार समाप्त हो जाता है भूस्व यही है संसार यही होता है इसलिए कहा भूमि बुद्ध नूलम भूमि है माने बुद्ध जिसका जिसको उसका ऐसा है सब स्वभूमि बुद्ध नजीर्यति माने न विनश्यती कहा वो कोष का भी विनाश नहीं होता अपेक्षिक अविनाशिक तो ऐसा निरपेक्ष नहीं, है। नहीं है, त्रैलोक्यात्मकत्व आप बोल दिया के स्वरूप होने के कारण नाश नहीं होता क्यों तीनों लोग उसी का शरीर है कि कोष ऐसा कोष है माने नजीरियती का नश्यति अर्थ क्या कहते हैं नहीं नहीं विनाश तो होगा युग का अला अवस्था ऐसा हजारों युग तक पड़ा रहता है इसलिए उसको नजीरियती बोल दिया यानी गौण प्रयोग है अपेक्षित है निरपेक्ष नहीं उसका भी नाश होता है प्रलय काल आने पर वो भी नहीं रहेगा प्रलय तीनों लोग नहीं रहेगा तो तीनों लोग अभिमान करने वाला भी नहीं रहेगा तो, सहस्रयोग काला अवस्थाई सर्वोकुष जो है विराट पुरुष हजारों युग काल तक रहने वाला है इसलिए उसको नजीवियती करके और दिशो ही अश्य सहाय कोणा अश्य कोष से जो कोष है विराट रूप कोष इसका चारों सारी दिशाएं जितने भी सब इसके कोणा है जैसे पेटी में चार कोना होते हैं जैसे कोना है ग्यौर अश्य कोष से उत्तरम ऊर्धव बिलव और स्वर्ग जो है इस कोष का इस विराट रूप कोष का ऊपर के तरफ का बिल उत्तर मान ऊर्ध्व ऊपर के तरफ का चित्र है जिसमें सामान डाला जाता है ऊपर से अंतरिक्ष के बीज का पेट हो गया और ऊपर की तरफ से सामान भरा जाता है ऐसा है उत्तर ऊर्द्व स्वर्गलोक जो है इसका इस कोष का ऊपर की तरफ का बीज है छिद्र है सुण तो है जो इस प्रकार के गुण वाला कोष है जिसका कोष का गुण बता दिया अंतरिक्ष जिसका पेट है और भूमि जिसके मूल है और सा... तीनों माने कभी बूढ़ा नहीं होता मैंने विनाशी नहीं है कहा चारों दिशा जिसके कोना है ऐसा जो गुण बताया गया जिसका गुण जिस प्रकार के गुण वाला जो है, बसुधाना, बसु का आधान, का स्थान है वसु इसमें रखा जाता है बसु मान धन वसुधान बसुते अश्विन इति बसुधान धान आते लूट प्रत्यय किया है अधिकरण करते धान बसु अश्विन ये पशुधान धाराते से लूट प्रत्यय करके धान बनाया अधिगर्भ में में दिखाया बसु माने धन होता है प्राणी नाम प्राणीनाम फलाख्यम बसु क्या है तो प्राणीनाम नाम कर्म फलाख्यम प्राणियों के जो कर्म फल स्वरूप नामक जो वस्तु है कर्म का फल उसने विक्षेप किया जाता है उसी के भीतर होता है इसलिए उसको पशुधान कहा धन कौन सा धन प्राणियों के कर्म का फल एक बसु दीयते अस्मिन प्राणी नाम कर्मफलाख्यम प्राणियों के जो कर्म फल नाम बसु है या जिसमें रखा जाता है इसमें रखा जाता है इसलिए पशुधान नाम है उसका तस्मिन अंतर विश्वम समस्तम प्राणी कर्म फल सह फलम सह तत्साधन इदम यदि ग्रियते प्रत्यक्षादि प्रमाण स्थित अस्थितम स्थित तस्वीन उसको तस्म उस उस, ऐसे जो कोष है उसको उस तस्विन अंतर उसके भीतर उसको उसके भीतर अंतर माने भीतर उसको उसके भीतर विश्वम माने समस्तम सारा संसार सारा प्राणी कर्म फलम जितने भी प्राणियों के कर्म फल जितने भी होते हैं कर्म फल चौरासी लाख तो प्राणियों की योनी है और उसमें भी योनि तो एक प्रकार हो गया एक में असंख्य प्राणी है एक ही एक ही योनी में असंख्य प्राणी है जैसे मनुष्य होनी है उनमें से तो यही असंख्य कोई गिना नहीं जा सकता ऐसी स्थिति है प्रत्येक योन ऐसे ही असंख्या में है तो सारा कर्म का फल होता वहां क्षिप्त है कर्म फल। सत साधन है, उनके साधन के सहित कर्म फल के साधन के सहित कर्म के सहित साधन है। इधम यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण तो प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा गृहित होता है उनके साधन जो भी होता है आश्रितम श्रीतम सारे के सारे उसी में है कर्म फल कर्म के फल के साधन के सहित सबके सब उसी में आश्रित है तो सबका कोष शब्द ना हिरण्य आदि निक्षेप धारा निक्षेप आधारा मंजुषा उच्च कहते को हैं कोष शब्द के द्वारा लोग में प्रयोग होता है कोष माने क्या होता है सोना चांदी आदि रखने का निक्षेप का जो आधार होता है जहां सोना चांदी आदि हिरण्य आदि रखे जाते हैं और मंजुषा पेटी को कहते हैं मंजूषा मानी पेटी कोष शब्द कहते पेटी आई जिसमें गोपनीय वस्तु तो रखा जाता है ऐसे को लोक में हुँ? इसको कोष कहते हैं कथम त्रैलोक के आत्मा कोष है तुम ये शंका है अब ये त्रैलोक के आत्मा जो विराट है उसको कोष कैसे बोलेंगे कोष शब्द का अर्थ है पेटी होता है पुरवादी की शंका है मैंने कोष शब्द का अर्थ यही होता है कि हिरण्य आदि के विक्षेप के आधार जो होगा जिसमें सोना चांदी आदि रखा जाता है उसका नाम कोष है जिसमें तिजोरी आदि बोलते हैं ऐसा कोष होता है तो कैसे ये त्रैलोक स्वरूप जो विराट कोष कैसे बना वो ये शंका आ गई कत्र उसके उत्तर में कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कोष कोश कोष अनेक धर्मों साधि कोषक कहा जैसे मंजुसा आदि में पेटी आदि में अनेक वस्तु रखे जाते हैं अनेक धर्म है वहां अनेक प्रकार की वस्तु रखे जाते हैं इसी प्रकार ये जो कोष कहा इसको यहां भी अनेक प्रकार के प्राणियों के कर्म फल रखा जाता है इसलिए कोष सबने से कह दिया गौण पे कहा अनेक धर्म सा दृशा कोष अनेक धर्मों का सादृश्य होने के कारण कोष कहा वास्तव में कोष नहीं कौन कौन है कोष जैसा है इसलिए कोश कहा ठीक है अनेक धर्म सादृश्य विषर थी अनेक धर्म सादृश्य क्या है माने पेटी में जो रखा हुआ वस्तुएं होते हैं उसके धर्म उसमें है विराट ने इसलिए कोष कहा उसको कहा क्या सादृश्य है उसका विस्तार करते हैं शर्च कहा सच भूमि बुद्धना वो कोष जैसा ही है कोष नीचे कहना क्या उसके नीचे का हिस्सा होता है एक उसका, इस कोष का नाम है भूमि बुधना नीचे का हिस्सा पृथ्वी है क्योंकि तीन लोग में सारा संसार आ जाना है में भू से लेंगे हम अतल बीतल सुतला तला तला, तला रसातला महातला भूसावद से भू से लेके नीचे सब वही आएंगे ठीक है और अंतरिक्ष एक हो जाएगा और स्व से लेंगे हम स्व मह जाना तप सत्य सब ऊपर त्य लिया जाता है जब तीन लोग बोलते हैं तो चौदह भुवन को इस तरह से मिलाते हैं की कल्पना है। तीन लोग तला रसातला महातल पाता सब भू में आ गए और अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष बीच का एक हो गया और स्व से रहेंगे स्व मह जाना तप सत्य ऐसा करके चौदह भगवानों को तीन कोष में देते हैं यही नहीं है। तो कहा सच भूमिभूत नोला टीका तथा कथम अविनाशित्व कहते महाराज न जीरियती का करता? कर दिया आपने वो जो ऐसा कोष है न जीरियती नश्यती त्रैलोक के आत्मकत्व आमोल दिया तीनों लोग स्वरूप होने से नाश नहीं होता कहा तो शंका करते हैं टीका में तथापि कथम अविनाशित्व फिर भी अविनाशिता कैसे त्रैलोक के आत्मक भले ही हो तीनों लोग स्वरूप हो किंतु फिर भी अविनाशी कैसे होगा इस अरे बाबा सहस्र युग काला सा। हजारों युग तक वो रहता है इसलिए उसको अविनाशी तक प्रयोग कर दिया है तो विनाशी होगी अपेक्षिक अविनाशी को है माने हमारे जैसे आयु नहीं लंबी आयु है उसकी हजारों युग तक हजारों दिन तक नहीं हजारों युग तक रहने वाला है वो इतने समय तक रहने वाला हजारों हजारों बोलने से कितने चले गए पता केवल हजार नहीं हो ठीक है हम कहते हैं त्रैलोक्यात बनी कोश दृष्टि तथा भी भूमौ बुद्ध दृष्टि यदि उत्तम त्रैलोक्य स्वरूप जो विराट है त्रैलोक्यात बनी विराजे विराजी जो विराट पुरुष है त्रैलोक्य स्वरूप है वो अच्छा तीन लोग जिसका स्वरूप है अभिमान करता है उसमें कोश दृष्टि करता ठीक है तथा भी भूमौ बुद्ध दृष्टि इधि उत्तम उसमें भी उस कोष में भी पृथ्वी में क्या करना एक बुद्ध दृष्टि करना कहा था नीचे की तरफ की दृष्टि करना उस कोष की ऐसा कहा कोष से सापेक्षम अविनाशितम ध्ययत्व दश्मीर यह भी कहा वो जो कोष है सापेक्ष अविनाशित्व है वो क्या था अविनाशी बोला था अविनाशी मैंने सापेक्ष अविनाशी कोष क्योंकि इसलिए ध्ययत्व निर्दय उपास्य है इसलिए उसको अविनाशी करके बोल दिया उसके उपासना करनी हैं यहां इसलिए दिखाया गया उपास्य उपास्य होने के कारण उसको अविनाशी संदेश सम्प्रति अब कहना चाहते हैं दीक्षु कोष को दिशाओं में उस कोष की कोर्ण दृष्टि करना चार कोना दृष्टि करना ये कहना चाहते हैं ऐसे ऐसे चिंतन चलाना ही उपासना है ऐसा कोष है विराट कोष जिस तरह बताया ऐसे चिंतन चलाना ये उपासना कर्तव्य ऐसा दिशो ही इत्यादि का देशों ही ऐसे सर्वाश्रत को देश ही इस कोष का सारी दिशाएं कोना है।, है चार कोने चार दिशा होते हैं चार कोना है उसका जैसे उस पेटी का चार कोना होता है इसके भी चार कोना चार दिशाएं है पूर्व कोश उत्तर दक्षिण ऐसा है कहा ठीक है दिव्य कोष से उर्द्विलोक तो बुद्धिम दर्शेगी दिवलोक स्वर्गलोक इस कोष का इस विराट रूप कोष का ऊपर के तरफ के चित्र, बुद्धि करना चाहिए ये दिखाते हैं ऐसी उपासना करनी है तो देव, देउर अश कोश से उत्तर ऊर्वम विलंब एक कहा स्वर्ग तो है इस कोष का ऊपर के तरफ का चित्र है सा यथोक्त तो गुण कोशो वसुधाना इत्यादि कहा ठीक में कहते हैं यथोक्त कोशे वसुधाना तो दृष्टि इतना जो बताया है जिस विराट के ये चित्रण किया यहां जिस चित्रण किया विराट पुरुष के उसके है, उसको तो दृष्टि करना चाहिए माने सारे उसमें धन रखा हुआ है ऐसा ऐसी दृष्टि करना चाहिए क्या धन है सारे प्राणियों के कर्म फल रूपी धन वहां निक्षिप्तन उसी के भीतर वैसे भोगना है ब्रह्मांड में कहीं भी जाएगा विराट पुरुष के पेट में ही रहना है विराट से बाहर जा नहीं सकता कार्य कर्मों का फल वही है यही है यथोक्त इत्यादि का यथोक्त गुण कोषो वसुधान बसुधान का वसुते अशमित प्राणी नाम कर्म फलाख्यम अथो वसुधान बसु का निक्षेप होता है जिस इसमें क्या है वसु प्राणी नाम कर्म फलाख्यम वसु प्राणियों के कर्म फल नाम जो बसु है इसमें रखा जाता है इसलिए इसका नाम बसुधान बसु धीयते अस्मित बसुधान बसु शब्द उपरोध रख करके धातु से लुट प्रत्य अधिकरण अर्पण करके वसुधान बनाया है अच्छा ठीक तदेव समर्थित उसी को बोलते हैं क्यों वो वसदान क्यों हुआ तस्मिन अंतर विश्वम समस्तम प्राणी कर्म फलम सहस तत्म यदि गृह थे जो कुछ भी साधन के सहित साध कर्म का फल कर्म के साधन कर्म का फल जो यहाँ दिखाई पड़ता है प्रत्यक्षादी प्रमाण से जो दिखाई पड़ता है वो सब उसी में आश्रित है इसलिए उसको वसदान कहाता है कर्म कर्म का साधन भी उसी के पेट में है कर्म का फल भी उसी में है कर्म भी उसी में होना है उसके बाहर जा नहीं सकता मकान के भीतर जो रह रहा है व्यक्ति तो सब उसी में होना है उसका वैसा ही है सारा संसार रूप शरीर है उसका ऐसा आगे मंत्र है तस्य प्राचीन दिग्जुहर नाम सहमाना नाम दक्षिणा नाम नाम ीनातीची सुभूताची सीद न पुत्र बायुं महापुत्र रोदी नपुत्र तस्य प्राची गुहूर्ना सना दक्षिणा जाीनाम प्रतीची सुभूतादीची वायुर्वत्सम वायु दिशा वत्सं वेद न रोदम रोदी सोहम व्यतम एवं वायुं दिशा तस्य मांपुत्र तस्तीति दिशो ही अस् सरक्तया कहता चार दिशा इसका चार कोना कोनाकोस का कहता पूर्व मंत्र में उस्म से जो पूर्व दिशा है कोना है उसका उस विराट पुरुष पुर का तस्य विराट उस विराट पुरुष का उस उसकोश का प्राचीति जुहू नाम पूर्व दिशा जो है उसे पूर्व कोना पूर्व दिशा जुहू नाम की है उसके पूर्व दिशा को जुहू कहते हैं क्यों हवन आदि करते उसमें पूर्वाग करके लोग काम करते हैं इसलिए जुहू नाम है उसका जब संध्या आदि करेंगे हवन आदि करेंगे शुभ कर्म करेंगे पूर्व दिशा की तरफ मुखर की करते हवन आदि भू धातु तो से जुहू बनाया है सहमाना नाम दक्षिण और उसके दक्षिण दिशा जो है सहन करने वाली है वहीज के द्वारा सहन करना पड़ता है सहमाना नाम की और रागी नाम प्रतीजी कहते हैं वरुण राजा का आधिपत्य चलता है पश्चिम में इसलिए उसके नाम से रागी बोला रागी नाम वोली पश्चिम दिशा है वो तो चार कोना कहा था तश्य सड़क दिशो ही सड़कता है कहा था विशो ही तश्य सड़कता है जो तो चार कोना में तीसरा कोना है सुबुता नाम उदीजी कहते हैं ऐश्वर्य वाली होते हैं उत्तर की तरफ कुबेरा आदि की राजधानी है इसलिए सुभुता नाम की उदिशी उत्तर दिशा है ताशाम वायुर्वशाह उन चार दिशाओं के क्या होता है दिशाओं से वायु टिकलता है इसलिए उनका बच्चा है वायु उन दिशाओं का ताशाम दिशा नाम दिशा उन दिशाओं का वायु वायु बछड़ा है क्यों दिशाओं से वायु का प्राकट्य होना है सायय एतम एवं दिशा बत्सम भेद जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार हां। दिशाम दिशा वायु दिशा दिशा तो ष्ठी के बहुवचन है और वायु द्वितीय का एक वचन है इस प्रकार दिशा के जो बच्चा है वत्स्य वायु उसको जो जानता है जो दिशाओं के बच्चा है वायु दिशाओं से वायु निकलना इसलिए बछड़ा कहा उसको साया कोई भी व्यक्ति हो या सा जो कोई भी हो एतम एवं वायु यही जो वायु है दिशाम दिशा दिशाओं का बसरा है जो, इसको जानता है न पुत्र रोदम रोधी कहा पुत्र निमित्तक रोदन नहीं करता वो पुत्र मरने पर रोना नहीं पड़ता पुत्र उसकी दीर्घायु होगा अल्पायु नहीं होगा अल्पायु होगा हो तो पुत्र मर गया पिता बचा हुआ है रोना पड़ेगा ऐसा उसको नहीं होता न रोधम रोदि का रोधम संबंधी रोता नहीं है रुदिर अश्रु विमोचने अदादि का धातु है रुदादिप्य सारध धातु के सूत्र से ईट हुआ है धातु में ईट होकर रोदिति बना है सो तो हम एतम एवं वायु देशा वत्सम भेदगा वही मैं जो उपासक अभी मैं जो उपासक हूं एतम इस प्रकार एवं इस प्रकार वायुम दिशाम वत्सम बेदा जो दिशा का बछड़ा वायु है उसको मैं जानता हूं यहां ध्यान देना है दिशा ष्टी का बहुवचन है और वायु वत्सम द्वितीय का एक वचन है जो दिशाओं का बछड़ा वायु है उसको मैं जानता हूं मैं जानता हूँ बेदा माने मैं जानता हूँ माँ पुत्र रोदम रोदम मैं पुत्र निमित्त रोदन मत न रो ऐसा बोलता है ऐसा प्रसंग मेरे लिए न आवे की पुत्र रोदन मेरे लिए सामने हो पुत्र संबंधी रोज उठाना पड़े ऐसा है कि मैं उन दिशाओं की वायु जो बस रहा है उसको भी जानता हूं ऐसा उपासक बोल रहा है कि पुत्र की द्री इष्ट के लिए उपासना है ठीक कहते है कोष कोणत्व तो दिक्षु अवान्तर विभाग महा उस विराट कोष की जो कोणारूप से चार कोणारूप से चार दिशाओं की चर्चा की थी दिशो ही अशत कहा था दिशा ही चार कोना है इसका बोला था पूर्व मंत्र में जो तो उन दिशाओं में जो कोष के कोना रूप से कहा गया उस विराट कोष के कोना रूप से कहा गया चार दिशा है उसमें दीक्षु अबांतर विभाग अबांतर विभाग कुछ विशेषता बदलाते क्या विभाग बताते इत्यादि कहा अश्य उसी जो कोष का जिस कोष की वर्णन हुई थी पूर्व मंत्र में विराट कोष की उसका प्राची दिक प्राप्तो भाग प्राची दिक माने पूर्व की तरफ का हिस्सा उसका जो पूर्व की तरफ का हिस्सा है शरीर का उस विराट का प्राग का तो भाग है, प्राग की तरफ का हिस्सा है शरीर का कोई जुहू नाम वो पूर्व तरफ जो दिशा हिस्सा है वो जुहू नाम का है क्यों जूहभटी अश्याम दिशा कर्मणा न प्राग मुखा संतोख कर्मी लोग क्या करते हैं इसी दिशा में पूर्व की तरफ होकर के हवन का हवन करते इसलिए जुहू नाम पड़ा उस दिशा का जो कर्मकांडी लोग पूर्व दिशा के तरफ मुख करके हवन करते हैं अशियाम दिशी इसी दिशा में हवन करते हैं लोग करते हैं हवन कर्मी लोग कर्म कांडी लो कामुखा संतू नाम पूर्वाभिमुख होकर के हवन करते हैं इसलिए उसका नाम जुहू पड़ा माने उस विराट के पूर्व हिस्सा जुहू नाम का है सहमाना नाम दक्षिणा कहा था उसके जो डायना हाथ के तरफ हिस्सा है दक्षिण दिशा दाइना हाथ की तरफ है सहमान क्यों सहनते अस्याम पाप कर्म फलामपुर्याम प्राणी सहमाना नाम दक्षिणादित सहमाना इसलिए कहा सहनते अस्याम पाप कर्म फला इस दिशा में सहन करते हैं कौन तो पापी लोग पाप कर्मों का फल का सहन करते हैं पाप कर्मों का फल को भोगते हैं वहां कहा सहनतेम तो, अश्याम दिशा इस दिशा में इस दिशा में सहन करते हैं पाप पापकर्म फलानी पापकर्म फल कहा आए यमपुरी यमपुरी में होता है दक्षिण दिशा में प्राणी नाम प्राणी लोग सहमाना नाम दक्षिणादी लिए दक्षिण दिशा को सहमाना नाम से कहा वो विराट की जो दाहिने हाथ के तरफ का दिशा है तथा राग् नाम प्रती थी इसी प्रकार पश्चिम के तरफ की जो दिशा है मानी पीछे की तरफ जो हिस्सा है विराट का हिस्सा है उसको कहते राग् नाम है पश्चिमा कहा पश्चिम दिशा है पश्चिमा दिख माने पश्चिम दिशा है वो राग्ञी माने राजा वरुणे न अधिष्ठिता संध्या राग योगा द्वारा वो राग्ञी शब्द का ऐसा करते हैं राज राजा जो वरुण है ना राजा वरुण के द्वारा अधिष्ठित है वो राजा वरुण के नियंत्रण में पश्चिम दिशा इसलिए उस दिशा को राग् कहा उस वरुण दिशा राजा संबंधी होने से राजी कहा दिशा को अथवा संध्या राग योगा अथवा ये दूसरा बार संध्या काल में लालिमा आ जाती है, है। दक्षिण दिशा में राग माने लालिमा लाल हो जाता दक्षिण पश्चिम दिशा में संध्या काल में इससे भी उसका नाम राग्ञी हो सकता है राग के कारण राग् या तो राजा के कारण रागी कहा उसमें वरुण राजा के द्वारा वहां नियंत्रण होने के कारण रागी का दिशा को अथवा सायंकाल के समय वहां पर लालिमा आ जाती है लाल दिश उधर लाल दीता है संध्या काल इसलिए उसको कहा सकता है दो दो ही बात है राग् बोलने का कहा या तो राजा वरुण के द्वारा अधिष्ठित है नियंत्रित है इसलिए उसको राग् बोला गया पश्चिम दिशा को तो अथवा संध्या राग योगा अथवा यो भी हो सकता है संध्या काल में वहां लालिमा आ जाती है पश्चिम इसलिए कि उसको रागी कहा जा सकता है पश्चिम दिशा को भूता नाम उदिशी कहा था उत्तर दिशा सुबूती नाम का है उस विराट की माने बाया हाथ की तरफ हाँ के हिस्सा बाया हाथ की तरफ का है पूर्व दिशा हमारे सामने हो। यही पूर्व दिशा सामने होता है जब शरीर के दिशाएं लेंगे तो हमारे सामने पूर्व होता है शरीर का लेते समय पीछे होता है पश्चिम और ये दायना दक्षिण उत्तर बाया हो जाता है सुभूता नाम कहा उत्तर दिशा जो है उसके सुभूता नाम किया क्यों भूति मधवीर ईश्वर कुबेरादि अधिष्ठित बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली लोग उसमें बैठे हैं उत्तर दिशा में कुबेरादि बैठे हैं धनपति होते हैं ना कुबेरादि इसलिए उसको सुभूता कहा भूति मधवीर ऐश्वर्यशाली भी बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले हैं उत्तर दिशा में भूति मधवीर ईश्वर कुबेरादि बड़े बड़े धनी लोग कुबेरादी हैं अधिष्ठित्व उनके द्वारा अधिष्ठित होने के कारण नियंत्रित होने के कारण सुबूता नाम हो इसलिए सुबूता कहा उत्तर दिशा को उत्तर को और उन दिशाओं को चारों दिशाओं में क्या होगा दिशाओं में हवा निकलता है दिशाओं में हवा चलना है तो कहा तासाम दिशा वायु और उन दिशाओं का बछड़ा है वायु एक बछड़ा दिशा से उत्पन्न होता है वायु इसलिए दिशा का बछड़ा कहा बदसा मान बछड़ा तासाम दिशा उन दिशाओं का वायु बदश दिग्वजवाद वायु क्यों वायु दिशा से उत्पन्न होता है इसलिए उसका नाम दिशा का बसड़ा का दिग्वजत्वाद वायु दिशा से वायु को उत्पन्न होने से क्यों कैसे दिशा से उत्पन्न कहते हैं पूर्ववाद बोलते हैं पूर्वी हवा कहते हैं कहां से वायु पैदा हो गया पूर्व से पैदा हो गया जब बारिश होने का समय होगा जल बरसने का होगा उसके पहले पूर्वी हवा होती पूर्व की तरफ हवा आए अतः बारिश होगी पूर्ववात ऐसा पूर्ववात कहा तो पूर्व दिशा संबंधी हवा ऐसा बोलते हैं माने दिशा से उत्पन्न हुआ हो एक लगता है इसलिए कहा उसको वायु वर्ष कहा स यह कश्य जो कोई भी व्यक्ति इस तरह से जो उपासना करेगा चिंतन करेगा त्रैलोक के शरीरात्मक एक कोषण है ऐसा चिंतन शुरू करेगा जिसका अंतरिक्ष पेट है खोखला पना है पेट खोखला होता है ये खोखला जितना है उसका जिसका पेट है इतना बड़ा पेट है विराट का तीन लोग है वो और पृथ्वी जी के नीचे का भाग है और स्वर्ग लोग ऊपर का छिद्र है ऐसा और दिशा ही चार कोना उसका है शरीर का कोना है ऐसी स्थिति है और दिशाओं का नाम ये रख दिया गया ऐसा ऐसा नाम है जू नाम है सहमाना है रागी है सुबूता है और उन दिशाओं का बचवा वायु है इस तरह से जो जानता है समझता है चिंतन चलता है जिसका चलता है कहा यह फल बताना चाहते हैं सयह कश्चित कोई भी हो यहां कोई विशेष व्यक्ति नहीं कोई भी ऐसा चिंतन करे पुत्र सश्चित दीर्घ जीवित आर्थिक कोई भी व्यक्ति पुत्र की लंबी आयु के दीर्घ जीवित चाहने वाला दीर्घायु लंबायु दीर्घायु चाहने दीर्घायु चाहने वाला व्यक्ति एवं एक तो गुणम वायु दिशा वत्सम अमृतम वेद इस प्रकार से इस प्रकार गुण वाला जो वायु है दिशा है दिशा का बत्सा वायु है उस अमृत वायु को जानता है वेद स न पुत्र रोदम रोदिति कहता पुत्र रोदम का अर्थ पुत्र निमित्त रोदनम रोदम माने रोदम रोद रु, रु, धातु से भाव में घाय करके उसका फिर लूट करके रोदनम बोलती है भाष्यकार पुत्र रोदम माने पुत्र का संबंधी रोनम जी कहा स पुत्र रोदम माने पुत्र निमित्तम रोदनम पुत्र निमित्तम रोदन रोना ना रो ना थे थे न रोदीती पुत्र नम गेते इत्यादि। माने रोता नहीं माने क्यों नहीं रहता पुत्र मरता नहीं उसका पुत्र मरने पर रोना होता है क्यों अधरा काम रह गया मेरा पिता के अधूरा काम को पूरा करने के कारण उसको पुत्र कहना है <ख्था> यह तो एवं विशिष्टम कोष अधिक वत्स्य विषय विज्ञान इसलिए देखो ये विशिष्ट विज्ञान है कैसा कोष को जानना दिशा को जानना बच्चे को विषय करना ये तीन को विषय करने वाला कोष विज्ञान है कोष अधिक वत्स विषय विज्ञानम कोष कोष संबंधी विज्ञान दिशा संबंधी विज्ञान और बच्चा संबंधी विज्ञान ये तीन विज्ञान यहाँ घुस पड़े है इस उपासना में एक ये एवं विशिष्टम ये विशिष्ट विज्ञान है विशिष्टम विज्ञानम ष अधिक वत्स अधिक विषय हम कोष और दिशा देश, और वत्स को बच्चे को विषय करने वाला विज्ञान ऐसी उपासना है अतः सो हम वही मैं पुत्र जीवित आर्थी मैं भी पुत्र की जीवित तो हूँ बोलता उपासक श्रुति ने तो बोल दिया जो कोई भी ऐसा करे पुत्र रोता, नहीं रोता तभी उपासक बोलता अपने को बोलता है कि सो हम पुत्र जीवित आर्थी भी अपने पुत्र की जीवित अर्थी हूं दीर्घायु चाहने वाला एक एवं एक दिशा वत्सम वेद इस प्रकार जो दिश, इस प्रकार दिशा के वत्सा जो वायु है दिशा ऋष्टी और वायुन मत्सम द्वितीय इस प्रकार दिशा के जो वायु है उसको मैं जानता हूँ वेद वाले जान तो माँ मुझे पुत्र रोदम रुदम मुदम पुत्र कहा इसलिए पुत्र वरण संबंधी रोदन मेरे को न हो माने यहां मांग नहीं लगता तो लोट लकार का उत्तम पुरुष एक होता माँ रोदानी ऐसा हो जाता ऐसा हो जाना था किंतु यहां पर मांग का योग होने से अटाह नहीं हुआ है लुट लकार का प्रयोग हुआ है लोट अर्थ है माने पुत्र निमित्त रोदन मुझे न हो माने पुत्र दीर्घायु हो यह अर्थ आएगा पुत्र रोधो मगो आभूत्यर्थ मैंने पुत्र संबंध रोदन मुझे न हो यह अर्था है क्यों अपना जो काम है पुत्र ने पूरा करना है आगे इसके लिए दिशा विशिष्ट तो नाम होती नाम दिशाओं का विशेष नाम रख दिया क्या क्या, क्या नाम रखा जुहू सहमाना विशेष नाम रख दिया दिशाओं का दिशा विशिष्ट नाम होती नाम ऐसे विशेष नाम वाली जो दिशा ने कहा अनुचित तो मुक्त इन दिशाओं के चिंतन करने को कहा चिंतन के पश्चात तत्सब वायुम तत्व अमर, अमर धर्माण चिंत द्वितीय दिशाओं को चिंतन के पश्चात क्या करे उस दिशा से संबंध रखने वाला जो वायु है तत्सब दिशा से संबंध रखने वाला जो वायु है वायु का तद वतम दिशाओं का, चिंतन करना, का चिंतन करना है उसको दिशाओं का बसर रूप से चिंतन करना है अमरण धर्म मरने वाला नहीं अमृतम कहा था वत्स्य अमरण धर्म है वो वायु ऐसा करके चिंतित ऐसा चिंतन करे तासा इत्यादि तासाम इति आदि तथावि वैदिक प्रयोग संघात वायु को दिशाओं का बचड़ा क्यों कहा तो भाष्यकार ने कहा था वायु दिव्यवाद वायु दिशा से पैदा होने से उसको बत्स कहा बचड़ा कहा <laughs> क्यों कहा कहाँ देखा दिशा से पैदा होता पायो कहते लोग बोलते हैं लोग में ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं पूर्ववात पूर्ववाद में पूर्व दिशा से पैदा हुआ है, ऐसा पूर्व दिशा से आया इसलिए पूर्व बात बोलते हैं उसको लोक में भी प्रसिद्ध ही कहते हैं पूर्ववात आदि इति आदि शब्द आदि शब्द तथा लौकिक वैदिक इस प्रकार जैसे पूर्ववात बोला जाता है अन्य भी इस प्रकार के शब्द मिलते हैं लौकिक शब्द भी मिलते हैं वैदिक शब्द भी मिलते हैं वायु के विषय में दिशा से उत्पन्न दिखाने के लिए जैसे हम पूर्ववात शब्द बोल दिया उसी प्रकार अन्य भी शब्द मिलते हैं लौकिक भी मिलते हैं वैदिक भी मिलते हैं पूर्ववात आदि आदि शब्द तथा लौकिक वैदिक प्रयोग संग्रह था उस प्रकार और भी संग्रह करने के लिए आदि पद लगाया कहा यथोक्त विज्ञान से फलवत्व इदानी इस प्रकार का विज्ञान होगा कोष संबंध विज्ञान दिशा संबंध विज्ञान दिशा का बच रूप से वायु का विज्ञान ये यही विज्ञान है यार इस विज्ञान सम फल फलवत्त है यथोक् तो विज्ञान से फलवत्त इस प्रकार के उपासना फलसाली है इदानी दर्श दी दिखाते हैं शायद जो कोई भी ऐसा उपासना करेगा उसको फल क्या मिलेगा पुत्र रोदन निमित्तक दुख नहीं होगा पुत्र निमित्तक रोएगा नहीं वो माने पुत्र दीर्घायु रहेगा पुत्र अल्पायु तो रोना पड़ेगा रोना नहीं पड़ेगा और इसलिए क्या होगा पुत्र दीर्घायु रहेगा तो अपना काम करेगा वो जो हमारे द्वारा छुटा हुआ वेद पड़ेगा और हमारे द्वारा छुटा हुआ जो इके होगा वो करेगा हमारे द्वारा जो फला भोगना होगा वो भोगेगा वृद्धावन तो को विशेष रूप से कथन है ऐसी पिता को माने छूटे हुए कर्म से रक्षा करता है उसको फल दिलाता है इसलिए पुत्र कहा जाता है ऐसा आया है पितुत्राणा पुत्र ऐसा आया है वहां से कहा गया इसलिए कैसे रक्षा करता है कि बेद, पिता के द्वारा सारा वेद नहीं पढ़ा गया बचा है वो पूरा करेगा पूरा नहीं हो पाया पिता के शरीर से वो पुत्र पूरा करेगा और फलादि भोग नहीं पाया है पूरा वो यज्ञ आदि करके फल पूरा करेगा इसलिए उसका नाम पुत्र पड़ता है पिता की रक्षा करता है इस, इस तरह से पिता के अधूरा कार्य को पूरा करके रक्षा करता है इसलिए पुत्र होता है वृद्धारणिक प्रथम अध्याय ऐसा आया है अच्छा। कहा इत्यस्य प्रकटीकरण अमृतम यथोक्त गुण क्या है उसी का प्रकट कर दिया व्याख्या करती अमृत से कहा अमर धर्म सफलम उपासन उपदेषम उपस फल के सहित उपासना जो उपदेश किया यत इत्यादि कहा यत एवं विशिष्ट कोष बस विषय विज्ञान ऐसा है तीन प्रकार यहाँ है कोष संबंधी विज्ञान है दिशा संबंधी विज्ञान है और उसके बचरे संबंधी विज्ञान है जानकारी है अथ सोहम इत्यादि कहा आगे मंत्र है अब चार मंत्र यहां पर इसमें जप के लिए आएंगे जप करेगा पिता नहीं उस पुत्र के साथ ही उसको उसमें प्राप्त हो जाओ अकेला नहीं उस पुत्र के साथ करके चार मंत्र जब के लिए जब है यहाँ पिता जब करेगा मंत्र है अरिष्टम कोशं प्रपद्ये अमूना मुना मुना प्राणम प्रपदे अमूना मुना मुना भू प्रपदे अमूना मुना मुना वह प्रपद अमूना मुना मुना शपद अमूना मुना मुना अरष्ट कोशं प्रपदे अमूना मुना प्रपदे अमूना मुना भू प्रपद अमूनाप अमुना शपद अरिशकोशं प्रपद रुष्ट रिश्त हिंसा आयाम जो नाश होने वाले को रिष्ट बोला जाता है न रिष्ट अरिष्ट अविनाशी कोष जिस कोष का नाश नहीं होता जो के त्रैलोक्यात्मक शरीर वाला कोष है रिष्ट माने विनाशी और अरिष्ट माने अविनाशी न रिष्ट अरिष्ट अरिष्टम कोषम प्रबत्ते मैं उस अरिष्ट कोश को प्राप्त हो प्राप्त होता हूं ऐसे बोलता है पिता मैंने अविनाशी कोष को प्राप्त होता हूं ऐसा अविनाशी कोष है त्रैलोक्यात्मक शरीर रूप को उसको प्राप्त होता हूं किंतु किसके साथ तृतीयांतिया पद का उच्चारण करता है अमुना अमुना अमुना अमुक शब्द होता है जिसे बनना है उसी का अमुना होता है अधर्श शब्द का अमुना बनेगा उसके साथ उसके साथ पुत्र का नाम लेता है पुत्र का जो नाम होगा उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र के, के साथ अकेला नहीं उस, उसको मैं प्राप्त हूं होता हूं उस उसकोष के साथ उस पुत्र के साथ यादस पुत्र का नाम लेगा तीन बार लेता है मैं उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ मैं उस कोष को प्राप्त हूं प्राप्त करूं ऐसा बोलता है इसी प्रकार आगे बोलता है प्राणम प्रपंध में प्राण को प्राप्त करूं पहले तो उसकोष को प्राप्त करूं कहा फिर प्राण हिरण्य गर्भ के लिए कहा प्राणम हिरण्य को प्राप्त करूं करता हूं अमुना अमुना मन उस पुत्र का नाम लेता है तीन बार उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ अदश शब्द है तृतीय में अमुना बनता है एक वचन उसके साथ इसके साथ पुत्र का नाम जोड़ेगा जो अपना पुत्र का नाम होगा उसको जोड़ के बोलेगा उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ और भूप्रपद्य भू भू व तीन लोग है भूप्रपद्य भूलोक को प्राप्त होता हूं प्राप्त हो जाओ भू सर दे प्रपद उत्तम कृषय को चले लटका शरण में लिखता हूं अमुना अमुना अमुना उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ इसी प्रकार भुग प्रपत् अंतरिक्ष को प्राप्त हो शरण में हो अमुना अमुना अमुना, अमुना उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ स्व प्रपत् स्वर्ग के शरण में हो अमुना अमुना अमुना उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ तीन तीन बार पुत्र का नाम लेकर फिर अमुक के शरण में हो अमुख के ठीक कहते हैं दीर्घायुष्टम पुत्र से कामयमान पुत्र की दीर्घायु चाहने वाला जो व्यक्ति है दीर्घायुष्ट पुत्र से दीर्घायुष्टम कामयमान पुत्र की जो दीर्घायु चाहने वाला है वह त्रैलोक मानम कोषाकारम परिकल्प्य त्रैलोक स्वरूप जो ये विराट पुरुष है उसको कोष का आकार की कल्पना करके एक बेटी के आकार की मंजूषा के आकार की कल्पना किया उसने कल्पना करके देखा पुत्र से दीर्घायुष्टम कामय पुत्र की जो दीर्घायु जाने वाला व्यक्ति त्रैलु के आधार जो त्रैलु के स्वरूप जिसका है विराट का उसको का कल्पना आरम्परिकल पेटी के आकार की कल्पना करके तसे चतुस्तों दिशा विशिष्टम नाम होती और उसमें चार दिशाओं के चार नाम दे, दे करके विशिष्ट नाम जुह विशेष नाम विशिष्ट नाम।, तो नाम होती ते चार दिशा साम तृत्वम और उनको स्त्री के खे कल्पना की दिशाओं को क्यों तो उनका वत् वायु होना है उनको स्त्री की।, उस की कल्पना की तत्संबंध न वायु तत्व अमर धर्म कि उसके उस दिशाओं के संबंध से वायु उनका वत्स्य कहा वत्स्य की कल्पना करके वत्स तो की कल्पना करके कैसे वायु है अमर धर्मा अमृतम कहा था अमर धर्मान अमर धर्मा वाले वायु के चिंतन करे इस प्रधान उपाय से मुख्य उपासना कहीं पूर्व वायु कोष की कल्पना करनी है दिशाओं की कल्पना करनी है वायु की कल्पना, कल्पना करनी है सब कल्पना करके उपासना करना मुख्य उपासना कोष विज्ञान संबंधी उपासना मुख्य सम्प्रति अब तर अंगम जपम तरश है अब उसी का अंग है उस उपासना का एक अंग है जप य जप करना है काली मंत्र बोलना है जब, जब करना है यही है तो तद अंग उसी उपासना का अंग है उस जब को दिखाते हैं कहा अरिष्टम अरिष्टम कोशम प्रबद्ध इत्यादि कहा अरिष्टम माने मान अविनाशीन कहाष धातु रिष धातु हिंसा अर्थ में होता है रिश्त धातु से निष्ठा करेंगे तो रिष्ट हो जाता है और नरिष्ठ अरिष्ट रिष्टकारता विनाशी हो गया और अरिष्टकारता अविनाशी यह अर्थ होगा अरिष्टम मैंने अविनाशिनम कोशम यथोक्तम यथोक्तमने तो पूर्व मंत्र में जो बताया जिसके पूर्व में चर्चा हो गई जिस कोष की चर्चा हो गई पूर्व में दो मंत्रों के द्वारा कोष की आदि चर्चा हो गई अरिष्टम अविनाशिनम कोशम यथोक्तम पूर्वोक्तम पूर्व में जैसा बताया जैसा कोष उसको यथोक्तम प्रपद्य उसको मैं शरण में हूं प्रपन्न मैं शरण में हूं पुत्रायुष से किसके लिए शरण में उसके पुत्र की दीर्घायु के लिए मेरी पुत्र की दीर्घायु हो इसके लिए मैं शरण में हूँ उसकोष की उस विराट पुरुष की शरण में अमुना अमुना अमुना यदि त्रि नामक गृणा थी पुत्र अमुना अमुना अमुना करके उसके साथ उसके साथ उसके साथ में स्वरण में हूँ कहता तीन बार बोलता है पुत्र का नाम ग्रहण करता है तीन बार नाम ग्रहण करता है पुत्र का उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र ऐसा तथा इसी प्रकार प्राणम प्रमद बोलता है मैं के शरण में हूँ बोलता है धृणगरम के शरण में हूं अमुना अमुना अमुना उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ क्यों उसके दीर्घायु चाहता है वो इसके लिए और भूप्रबदे बोलता है फिर वही तीन बार बोलता है पुत्र के नाम लेता है अमुना अमुना अमुना इत्यादि भूव प्रबध्य मैं अंतरिक्ष के शरण में हूं अमुना अमुना अमुना उस पुत्र के साथ उस पुत्र के साथ ऐसा स्व प्रबध्य स्वर्ग के शरण में हूँ मैंने पांच बार बोला एक बार तो अरिष्टम क्वेश्चन प्रपत्ति एक बार प्राण प्रबध्य एक बार भू प्रपत्व प्रपत्ति एक बार अंतरिक्षम प्रपत्ति सर्वत्र इति प्रपत्ति पुनः पुनः सर्वत्र प्रपथ्य करके तीन बार नाम लेता है पुत्र का बार बार तीन बार तीन तीन बार लेता है नाम पांच बार बोला है पुत्र का तीन तीन बार पंद्रह बार नाम लिया पुत्र का ठीक है अमुना तेरह पुत्र अमुना माने गया पुत्र उस पुत्र के साथ मैं अकेला शरण में नहीं हूं उसकोष की उस पुत्र के साथ हूं अमुना मैंने तेन पुत्रेला निमित्त भूते ना दीर्घायुष्टम निमित्त कृत्य उस पुत्र की दीर्घायुष्ट को निमित्त करके निमित्त तो पुत्र है तेन पुत्रेला निमित्त भूते ना मैं शरण में होने का निमित्त क्या है मैं क्यों शरण में जा रहा हूं उसको पुत्र की दीर्घायु के निमित्त भूत पुत्र है मेरे शरण में जाने के उसमें जाना अमुना तेल पुत्रीला निमित्त होते न पुत्र ही निमित्त बना हुआ है शरण में जाने के लिए दीर्घायुष्ट निमित्ती कृत पुत्र की दीर्घायुष्ट को निमित्त बना करके मैं शरण में हूं ये बोलता है सर्वत्र सर्वेश् प्रपत्य क्रियापदम उपाय दर्शय तुम सभी में सर्वेशु सभी पर्याय में प्रपत्य क्रियापदम उपाय दर्शय तुम ये प्रपत्य जो है ना पुत्र की दीर्घायुष्ट को उपाय है शरण में हूं शरण में बोल रहा है सभी पर्याय में जो प्रपद्य शब्द है उपाय है ये क्रिया क्रियापद क्रियापद क्या है प्रपद्य पद है वह उपाय है ये दर दर्शे तो पुनर्पातम बार बार कहा उसको उपाय दिखाने के लिए कहा निमित्त निवेदनार्थम च पुनः पुनः मंत्रेश पुत्र से त्रिनाम ग्रहण निमित्त दिखाने के लिए तीन तीन बार पुत्र का नाम लेता है मंत्र में अमुना अमुना अमुना करके निमित्त दिखाने के लिए कहा एक और दो की टिप्पणी में कहा उपायम अरिष्ट कोशादि प्रपत्ति रूपम पुत्र दीर्घायुष्ट उपाय उपाय क्या है अरिष्ट कोशादि प्राप्ति रूप प्रपत्ति माने प्राप्ति प्राप्ति स्वरूप उसके पुत्र दीर्घायुष्टो उपाय पुत्र दीर्घायुष्टों का उपाय जिसके लिए तीन बार प्रपद्य बोला पांच बार बोला है और फिर ये निमित्त निवेदन के लिए पुत्र का तीन तीन बार नाम लेता है निमित्त क्या है यह पुत्र बना है अरिष्टकोष में प्रवेश करने निमित्त यह है यही लिए कहा है निमित्त क्या है तो दीर्घायुष्ट रूप निकित्त पुत्र की दीर्घायुष्ट निमित्त बना हुआ है इसलिए तीन बार पुत्र का नाम लेता है एक आगे मंत्र है स यद अवोचम प्राण प्रपद्य प्राणोद यदि सर्वं ोचम प्राण प्रपदेवाइदूत स वो जो मैंने कहा कहा जो था मैंने पहले तो विराट पुष्पोष की शरण में कहा उसके बाद प्राण का कहा प्राण प्रपत्ति कहा क्या कहा मैंने यद अभोचम मैंने जो कहा प्राणम प्रभ पूर्व मंत्र में प्राण प्रपत्ति में प्राण के शरण करके मैंने जो कहा ऐसा बोल रहा है स यद अभोचम प्राणम प्रपत् वो जो मैंने जो कहा प्राण प्रपत्य प्राण के शरण में जो कहा ऐसे जो कहा प्राणों में इधम सर्वम ये सब कुछ प्राण तो है हीगर में सारा कल्पित है ये सारा उसी में तो प्राण विकल्पिता ही ये।, ये सब कुछ माने इधम सर्वम प्राणम एवं जैसे घट मृतिका करना ऐसा, ये सब कुछ प्राणी तो प्राण से अतिरिक्त तो क्या है आ, ये कहा प्राण इधम सर्वम भूतम ये जो कुछ भी प्राणी वर्ग है भूत समुदाय जो भी है प्राण ही है प्राण से अतिरिक्त तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता प्राण है तो है प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं होता समष्टि प्राण हिरण्यकर्म यदिदम किंच जो कुछ भी है प्राणी है प्रापक्षी इसलिए कहा उसी प्राण विराट के शरण में मैं कू कहा प्राण ही है उसी विराट प्राण विराट के शरण में मैं हूं अच्छा प्रापक्षी प्राप्त करू ये कहा प्राप्त कूं पदव था तो लोम लगा रहा है उत्तम विषय ठीक है कहते हैं अरिष्टम इत्यादि मंत्रस्य से प्रागिम व्याख्या तत्व प्राणम इत्यादि मंत्रम आदय व्याख्या अरिष्टम कोशम प्रपत्य अरिष्टम वाला तो पहले व्याख्या हो गई है अविनाशी करके कह दिया है उसने अरिष्टम कोशम की व्याख्या नहीं करेंगे इसलिए प्राणम प्रपत्ति से शुरू करेंगे अरिष्टम कोशम प्रपत्य मैंने जो कहा या नहीं कहा जो मैंने ये कहा पर अरिष्टम कोशम ऐसे वाक्य नहीं बताया कहा से शुरू किया प्राणम प्रपत्य शुरू किया तो पहले वाला क्यों नहीं कहा पूर्व मंत्र में जो अरिष्टम कोशम प्रबधे के उसकी व्याख्या क्यों नहीं की तब कहते हैं अरिष्टम इत्यादि मंत्र से जो अरिष्टम कोशम प्रबधे अमुना अमुना अमुना था यह मंत्र का प्रागे भी व्याख्या तत्वाद अरिष्टम का अर्थ अविनाशी कह दिया पहले भाषा में व्याख्या हो गई इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते इसलिए प्राण इत्यादि मंत्र माद है व्याख्या इसलिए प्राण प्रबधे भू प्रबध्य भूप प्रबध्य अंतरिक्षम प्रबत्ति इनकी व्याख्या करते हैं अरिष्टम की व्याख्या नहीं करेंगे क्यों उसके पूर्व मंत्र में व्याख्या हो गई इनका सह सद अगोचम जो मैंने कहा क्या कहा प्राणम प्रपद्य अरिष्टम को सम्य का अर्थ पूर्व मंत्र में हो गया है अविनाशनम कोसम प्रपत्य कहा था इसलिए hmm. स यद अवोचम वो जो मैंने कहा प्राणम प्रपद्य प्राणम प्रपदे व्याख्यानार्थम उपन्यास है इसकी व्याख्या के लिए कहा क्या कहा कहते हैं प्राणो व इधम सर्व प्राणो वय इधम सर्व जो कुछ प्राणी है प्राण में कल्पित है सारा है संसार हिरण्यगर समष्टि प्राण में सारा कल्पित है प्राण हो गई सर्वं भूतम जो कुछ भी है सब है यदि जगत जो कुछ जगत है प्राण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है प्राण निकल्पित है जैसे मिट्टी के बने पात्र जितने भी हैं मिट्टी में कल्पित है इसी प्रकार सारा संसार हिरण्य गर्भुरु भी प्राण समि प्राणित है क्योंकि यथावा अरा नाभ यदि बक्षती है आगे इसमें कहेंगे सप्तम अध्याय में यथा वहाँ कहेंगे सप्तम अध्याय कहेंगे यदा भई अरा नाभ हाँ प्रवेश जैसे रा, गाड़ी के जो पहिया के छड़ होते हैं वो नाभि में प्रविष्ट होते हैं सारे मान जो तांगे आदि साइकिल आदि में होते हैं ना बाहर और भीतर का दो हिस्सा होता है बीच में छड़ होता हैं साइकिल में दिखाई पड़ता है बाहर वाले को नियम ही बोलते हैं जहां मिट्टी में चढ़ने वाला है ये भी और जिसमें भीतर की तरफ एक ए हैं उसको नाभि बोलते हैं जिसका ग्रीष आदि लगाया जाता है वो नाभि। जो छड़ दो दो तरफ होंगे भीतर और बाहर दो तरफ लगे बाहर की तरफ के हिस्सा नेमी और भीतर की तरफ जो होगा ना, नाभि। जैसे सारे के सारे रथ के जो छड़ होते हैं तांगे आदि में पाए जाते हैं वो नाभी में मिले हुए होते हैं नाभी के बिना चल नहीं सकते उसमें होते हैं समर्पित नाभो समर्पिता ऐसा आता है इसी प्रकार सारा जगत तो उस प्राण में समर्पित है ऐसा सप्तम तो अध्याय में कहेंगे सप्तम तो अध्याय के पंचदश खंड आएगा ऐसा अतः स्तमेव सर्वम इसलिए वो प्राण ही सब कुछ है प्राण से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मतलब प्राण माने समष्टि प्राण हिरण्य का जो ज्ञान क्रिया ज्ञान क्रिया और विज्ञान क्रिया दो क्रिया से युक्त है ज्ञान और क्रिया सब कुछ युक्त है ऐसा तमेव सर्वम तत् प्राणम प्रतिपादन है न प्राप्त से इसलिए सर्वम अतः स्तमेव सर्वम तत् ये सब के सब वही प्राणी ही है इसलिए तेना प्राण प्रतिपादन है इसलिए प्राण प्राणम प्रपत्ति ऐसे करेंगे प्राण के प्रतिपादन करने से प्राप्त सी प्रपन्न प्रपन्न उसी के शरण में हो गया हूं ऐसा बोलता है टीका में होगा टीका में कहते हैं स शब्द वक्तृ विषय स यद अवोचम करके कहा वो जो मैंने कहा वो वो बोलता है यदि अवोचन करके बोलो भक्ता बोलेगा सब माने भक्ता को लेगा जो बोलेगा उसके कहा सब तो भक्ति प्राण से सर्वात्म वाक्यशेषानुगुण दर्शे थे प्राण सर्वा सर्वात्म रूप है सभी उस प्राण में कल्पित है इसे वाक्यशेष का अनुकूलता दिखाते हैं वाक्यशेष सप्तम अध्याय सप्तम अध्याय में कहेंगे यथावा अरा नावो समर्पिता तथा सर्विदा मिजा प्राणी समर्पिता ऐसा बताएंगे सबको मध्य है प्रथम मंत्र में आएगा एक कहते हैं तब सार्वात्म अत शब्दार्थ अतः मैंने सर्वात्म होने से वो प्राण सर्वरूप होने से अतः तमेव में अतः शब्द है ना तब सर्वात्म अत शब्दार्थ वो सर्वात्म होने कार। के कारण मैं उसी के शरण हूँ सर्वरूप वही है इसलिए मैं उसी प्राण के शरण में हूँ ऐसा कहना आगे मंत्र पृथिवी प्रपद्ये प्रपद्ये अंतरीक्ष प्रपदे दीपं अथयचम पृथिवीं प्रपद्ये अंतरक्ष प्रपद्ये दीपं प्रपदे तदवोच यदा अथ यदोचम अग्नि प्रपदे वायुं प्रपदे आदि प्रपद्यद अथ यदोचं अग्नि प्रपदे वायुं प्रपदे आदि प्रपद्यद अथयदोचं भू प्रपदे मैंने जो कहा था प्राण प्रपत्ति कहा भू प्रपत्ता और कहा था और स्वह प्रपथ कहा था प्राण में के बाद अच्छा यद अबोचम भू प्रपत् मैंने जो ऐसा कहा था भू प्रपत् मैं भू के शरण में हूँ कहा था पूर्व में तो उसका अर्थ क्या है यदि पृथ्वीम प्रपत्ते अंतरिक्षम प्रबत् दिवह प्रपत्ति ये बता मैंने कहा तीनों लोग तो शरण में हो ऐसा कहा मैंने भूप्रपद्य शब्द से मैं पृथ्वी के शरण में हूँ अंतरिक्ष के शरण में हूँ स्वर्ग के शरण में हो ऐसा कहा भू का काली भू ही नहीं लिया मैंने भू का मेरा तात्पर्य होता है भू भूवा तीनों के में ये कहा मैंने यद अगोचम भू प्रपत थी पूर्व में मैंने जो ये कहा था भू प्रपद्य, क्योंकि चार में प्रपद्य आया था अरिष्टम कोशम प्रपद्य, प्राणम प्रपद्य, भू प्रपद्य, भूवा प्रपथ्य स्वत्य चार प्रपत्य में है तो अरिष्ट कोश का हो गया प्राण प्रपत्य हो गया अभू का अर्थ आया अर्था यद अगोचम भूप्रपत्ति थी भूप्रपत्य जो मैंने कहा वो क्या है तो कहा पृथ्वी प्रपत्ति अंतरिक्षम प्रपत्ति दिवम प्रपत्ति बता दो मैंने तीनों लोगों के शरण में कहा था ये बात से तीनों लोगों को मैंने लिया है पृथ्वी के शरण हो अंतरिक्ष के शरण में हो दिवलो के शरण हो ऐसा मैंने कहा और यदा यदावोचम तो भूवा प्रपत्ति थी और जो मैंने जो कहा था भूवा प्रपत्ति भू के अंतरिक्ष के शरण में कहा था मैंने उसका प्राप्त यह है अग्निम प्रपत्ति वायुम प्रपत्ति आदित्यम प्रपत्ति ऐसा कहा भू शब्द से भूभुवस्व तीन लोग और इसे भूव शब्द से तीन देव अग्नि अग्निवायु आदित्य भू के अधिष्ठात्री देवता अग्नि हैं और अंतरिक्ष के वायु हैं स्वर्ग के आदित्य है एक अतः यद अवचम भूव प्रपत्ति अग्निम प्रबधे वायुम प्रबद्धे आदित्यम प्रब्ते तद अवचं भूवा प्रबत् जो कहा था पूर्व में उसका अर्थ होता है मैं अग्नि के शरण में हूँ वायु के शरण में हूँ और आदित्य के शरण में इन तीनों लोगों के तीन देवता है के देवता आदित्य मैंने ऐसा कहा ठीक है भाष्य में कहता था भू प्रभिदी त्रिलोकान भूरादिन प्रबंध भू प्रबध्य जो कहा था उसका तीन लोग जो भूरा आदि तीन लोग हैं उनको उनके शरण में ऐसा मैंने कहा भूवा स्व तीन लोग भू का अर्थ ये लिया, लिया मैंने मेरा तात्पर्य वो है और यदा अबोचम भूवा प्रपत मैंने जो भूवा प्रपति कहा मैंने वहां पर यदि अग्नि आदि प्रपत्ति अग्नि वायु आदि तीन के शरण में मैंने ऐसे कहा मेरा कहने का तात्पर्य वो है ऐसा बताया आगे मंत्र अथा यद अभोचम स्व अग्� प्रपद्य ऋग्वेद प्रपद्य यजुर्ेदम प्रपदे सामेदं प्रपदे तदवोचम तदव प्रपद्ये योचम प्रपद्ये प्रपद्येद प्रपद्ये यजुर्ेदम प्रपदे सामेदं प्रपद्यदम तदव यदोचम स्व प्रपत्ति में पूर्व स्व प्रपद्यक उसका अर्थ है ऋग्वेद यजुर्वेदेदेदेद इतना है यही कहा तद अवच मैं अवचम दो बार कहा खंड समाप्ति के तीर्थ तो है इत्यादि कथा है ठीक है कहते कदा पुनर्सा मंत्रा जप इत अपेक्षाया प्रधान विद्या मंत्रों का जप कब करना है, है पहले पहले उपासना करना पूर्वुक्त विद्या जो तो कोष विज्ञान दिशा विज्ञान वायु विज्ञान उपासना उसके पश्चात इनका जब करना इन माने ये मंत्र का उच्चारण करना जब करना माने उच्चारण करना इन मंत्रों कर का ये चार मंत्र दिया है कर, ये कर कदा कुल साम मंत्रा नाम जब इन मंत्रों का जब कब यदि अपेक्षा है ना पूर्वोक्त प्रधान विद्या प्रधान विद्या तो पूर्वोक्त है उपासना पूर्वोक्त है इनकी उपासना का मंत्र का उपरिष्ठात इत्यादि ठीक है भाष्य में अथा यद अवोचम स्व प्रपत ऋग्वेदा प्रपद्यम स्व प्रपत्ता ऋग्वेद उपरिष्ठात मंत्र उसके पश्चात माने पहले जब उपासना करे कोष विज्ञान दिशा विज्ञान वायु विज्ञान उसके पश्चात उपरिष्ठात बाद माने उपरिष्ठात माने एकान मंत्र इन मंत्रों का पाठ करे बाद में जब करो मैंने पाठ करना पहले उपासना उसके बाद पाठ तथा पूर्वोक्तम अजरम कोशम साधिक वत्सम यथावत ध्या तब क्या होगा पहले ये करना है पूर्वोक्त जो कोष है दिशा के सहित वत्समों के साथ सहित यथावत ध्यान चिंतन करके उपासना करके दीर्घ्रम आदरा तम दो बार जो कहा तद हो चौदा दूर से आदर देने के लिए कहा टीकाने कहा ध्या उपरिष्ठा चमुद्र उसके पहले चिंतन उस कोष विज्ञान पहले उसके बाद इन मंत्रों का पाठ यथोक्त विज्ञान जब आदर दो बार जो कहा तद अवचन तवोचन तद अवचन दो बार क्यों कहा उपासना में आदर देने के लिए या जप में आदर देने के लिए जप माने ये पाठ करने के लिए ये चार मंत्रों का पाठ है इसके लिए कहा समय हो चुका है बहुत ज्यादा ओमांगा प्राण चक्ष ब्रह्मोपनिषदम मामा ब्रह्म निराकरणमस्त निराकरणस्तार्मे रोपनीतु धर्मास्ते मैषन हे मनिषन ओम शाँ श